आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में खास एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं आज हम लोग ने विचार किया है कि कुछ अलग आपको सुनाएं कई बार होता है कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी ट्रेड्स हैं हम उसके बारे में तो जनरली जानते भी हैं और बातें बहुत सारी हमने की हैं लेकिन थोड़ा हट के अगर बात करूँ मैं जैसे कि हमारे जो कलाएँ हैं उसके अंदर कला के साथ हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं उस विषय पर बात करेंगे तो इस विषय पर जैसे कि संगीत है संगीत के साथ जुड़ने के बाद या संगीत सीखते सीखते हम अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं उस विषय पर हम लोग बात करेंगे और इसके लिए एच इंटरनेशनल में विशेष म्यूज़िक टीचर हमारे साथ है बालकृष्ण जी जो हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करेंगे संगीत और करियर कैसे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं या संगीत सीखते सीखते या संगीत की दुनिया से हम लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं इस विषय पर वो प्रकाश डालेंगे आप सभी की तरफ से बालकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं रमेश जी संगीत की दुनिया में जो भी आया वो सुबह से शाम तक बहुत अच्छा कर पाया है अगर उसने रियाज़ किया है थोड़ा सा भी मेहनत की है तो वो अपना करियर बहुत जल्दी बना सकता है बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है जैसे ही मान लीजिए पहली बार मुझे नहीं आता संगीत और सीखना है मेरी ललक है मुझे जिज्ञासा है कि मुझे संगीत सीखना है कुछ करना है तो मैं किसी भी पास में जो गुरु हैं निरस्ट जो भी हैं जिनको संगीत आता है और वो सिखाते हैं अगर हम हाँ के वहाँ जाके थोड़ा सा भी सीखें और उसका रियाज़ करें तो हम संगीत को धीरे धीरे अपने अंदर उतार सकते हैं क्योंकि संगीत एक साधना है मेहनत तो करनी पड़ेगी और जब मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हमें आएगी और जैसे जैसे आती जाएगी तो हम उसे आगे डेवलप कर पाएंगे एक बात मैं पूछना चाहूँगा चलिए हम लोग ने कुछ आ, कुछ हद तक हमने संगीत अच्छी तरह से सीख लिया है। yes. तो इसके बाद हम लोग का जो स्टेपिंग है कई बार हमारे घर में ऐसा हो जाता है कि कुछ पैसा नहीं आ रहा है तो छोड़ दे भाई ये चीज़ें क्या है ये शौकिन के तौर पर सीखिए ऐसे yes, माता पिता का या फिर किसी दोस्त का अगर हम लोग राय लेना चाहें इस विषय में तो काफ़ी लोगों का विचार यही रहता है कि संगीत ठीक है आपकी आर्ट है तो आप जरूर उससे सीखिए लेकिन उसको प्रोफेशन से मत जुड़िए या उससे आपका लाइफ बनेगा नहीं आप कभी साल में एक बार किसी फंक्शन में गा लिया तो ठीक है आपको कुछ मानदन मिला ठीक है लेकिन उसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखा जाता आज भी तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ प्रोफेशन में तभी आएगी जब आप उसे अच्छे से कर पाएंगे मान लीजिए हमने एक बच्चा है जो पैदा नहीं हुआ है पैदा हो गया है मान लो एक एक महीने का तो मैं उसे कहूं कि आप बिना सहारे के खड़ा कर दीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे ही आपने संगीत दो महीने सीखकर आप सोचेंगे मैं बड़ा प्रोफेशनल बन जाऊं या मैं अब बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए दो साल चार साल छः साल आप मेहनत करिए उसके बाद देखिए मेहनत ज़रूर रंग लाएगी हाँ आप सीखते सीखते दो महीने चार महीने में अगर आप थोड़ा बहुत सीख रहे हैं अच्छे से आ गया मेहनत किया आपने तो आप कहीं भी जाके पड़ोस के इंस्टीट्यूट में या जहाँ आप सीख रहे हैं उनसे कहिए सर मुझे सी कुछ मनी इनकम चाहिए मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है तो जो भी गुरु हैं जिनके आप अच्छे अगर वो गुरु अच्छे हैं तो आपको 100 परसेंट बोलेंगे कि बेटा आप वहाँ जाइए ऐसा करिए आपको इतने पैसे मिलेंगे वो आपको खुद ही रास्ता दिखा देंगे नहीं, तो कैरियर की मैं बात करूँगा जहाँ तक तो करियर आपको जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगी तब तो तक करियर बन नहीं सकता आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के आप सोचें कि मैं जो बहुत आगे चला जाऊं या ऐसा कर लूँ आर्टिस्ट बन जाऊं तो आर्टिस्ट के लिए तो मेहनत करनी है और वो पाँच से दस साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम इंजीनियर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं तो दो दिन में तो नहीं बन जाते कि फर्स्ट क्लास सेकंड पढ़ी अब तो इंजीनियर बन जाता ऐसा नहीं हो सकता वहाँ भी आपको फोर्टीन फिफ्टीन क्लास में पढ़नी पड़ेंगी एम करना पड़ेगा तब जाकर आप डॉक्टर बन पाएंगे इंजीनियरिंग कर पाएंगे तो ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी तो इसी तरह हम म्यूज़िक में भी संगीत में भी आप पहले सीखिए थोड़ा सा और मेहनत करिए आपको थोड़ा बहुत गया था पड़ोस में ट्यूशन कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे आजकल तो इंटरेस्टेड है म्यूज़िक के लिए तो इस तरह हम बहुत सारे अर्निंग्स रोते रो हैं ऐसा नहीं है कि संगीत में बस टाइम पास किया हो गए तो हम नहीं कर पाएंगे हु, हु, हु. एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका कि समय ज़रूर लगता है हर चीज़ में जो है जैसे हम लोग डिग्री के लिए तीन साल पाँच साल देते हैं वैसे ही संगीत में भी अगर हम लोग अच्छी तरह से विरासत करते हैं या रियाज करते हुए हम लोग इसको एक प्रोफेशन के तौर पे एक बहुत ही अच्छा कला के रूप में हम इसको अगर करते हैं तीन से पाँच साल तक हम अगर इसके साथ रहते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा कर सकते हैं देखो तीन से पाँच साल का मतलब आपने बहुत अच्छा कर लिया है तो आप प्रैक्टिस करिए ना और फिर आगे बढ़िए रियाज करिए धीरे धीरे आप जितना रियाज कर पाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा ये नहीं है कि बस दो दिन किया दो महीने किया दो मेरा कुछ नहीं हुआ है नहीं ऐसा नहीं है बहुत कुछ कर सकते हैं बस आपको मेहनत और रियाज की नेसेसरी बहुत इसमें कैसे कहां पर इसके एकेडमीज़ हैं जैसे आबू रोड के पास में मैं हूं और मुझे सीखना है या आसपास के गांव में जो लड़के हैं वो संगीत सीखना चाहते हैं तो ऐसे कौन से एकेडमी हैं जहां से जुड़ के अच्छी तरह से एक प्रोफेशन के तौर पे इस चीज़ को समझे और करें और मेहनत करके आगे उनका क्या रोल है कितने सालों के बाद उनको प्रोफेशनली या कहीं से इनकम जनरेट होगा देखिए इनकम की बात चाहता करेंगे तो आप अप... अगर गुरु शिष्य परंपरा से सीखेंगे तो आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा गुरुजी को और आप अच्छे से उसे सीख पाएंगे क्योंकि संगीत गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बना हुआ है आप पैसे देखकर आज संगीत नहीं सीख सकते एक करोड़पति का बच्चा वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को हीरो बना दूँ तो करोड़ों रुपये लगा सकता है लेकिन अपने बच्चों को हीरो या सिंगर नहीं बना सकता क्योंकि ये जो चीज़ें म्यूज़िक जो है आर्ट कोई भी हो वो गॉड गिफ्ट है नाइन्टी परसेंट गॉड गिफ्ट आपको 10 परसेंट मेहनत करनी है नहीं, नहीं, और जब आप मेहनत करेंगे तो वो और अच्छी रंग लाएगी तो जो भी सीखना चाहते हैं जिनके अंदर ललक है ऐसा है कुछ तो वो अपने पास के अड़ोस पड़ोस में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं क्योंकि कहीं कहीं होता है गाँव में तो खैर नहीं होगा लेकिन टाउन टाइप सिटी टाइप में है तो वहाँ जरूर होगा तो वहाँ जाके भी लोग आस पास जो भी है उनसे संपर्क करें तो वो सिखाएंगे आपको जब सिखाएंगे तो उनसे अच्छे से सीखें ये नहीं कि बस एक दिन गए चार दिन छोड़ दिया फिर धीरे धीरे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि शुरू में संगीत आपको बोर करने लगेगा क्योंकि क्लासिकल जब हम कोई चीज़ सीखने लगते हैं तो ऐसी लगती है क्या है ये कुछ नहीं है लेकिन जब वो सीख जाएंगे हम तो फिर सुनहरा पल बनने लगेगा फिर हमें अच्छा लगने लगेगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे युवा साथी करियर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अगर आपके पास एक इच्छा शक्ति हो अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है संगीत अच्छा लगता है तो इसमें भी आप करियर बना सकते हैं और किसी किसी भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं या गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भी आप इसे सीख सकते हैं हाँ लेकिन समय वो ज़रूरी है कि आपको तीन से पाँच साल तक ज़रूर देना है और जैसे जैसे आप सीखना शुरू करेंगे शुरुआत में जैसे कि अभी बालकृष्ण जी बता रहे थे कि वैसे ही है जैसे कि आपको थोड़ा सा बोर जरूर लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी देरी के बाद जो है रिजल्ट आते हैं तुरंत कुछ भी नहीं होता इसमें तो इसीलिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा गया है तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लागू होता है तो संगीत में यही चीज़ है कि थोड़ा सा पहले शुरुआत में हम लोग बोर हो जाते हैं वो बोरीत को हम लोग को सहन करना पड़ेगा एंड आगे जैसे जैसे आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट फील होगा आप खुद बहुत ही अच्छा फील करेंगे क्योंकि गाना आप गाते हैं तो दूसरों को सुख मिलता है अगर दूसरों को सुख मिलता है तो नेचुरली खुद को भी सुकून मिलता है तो जितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं जितना अच्छा आप रागों के बारे में जानकारी हासिल करके रियाज करना शुरू करते हैं कई बार हमने देखा कि बहुत सारे जो संगीत प्रेमी हैं गुरु हैं ये उनसे मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं या रियाज करते हैं तो सुख हमें मिलता है और सुनने वाले को भी बाद में सुख मिलता है कि Uh, कोई उनग गया था वैसे सारी चीज़ें हमारे सामने आके पूछते हैं ऐसे है उन्होंने कहा था तो कहने का भाव है ये बहुत ही हाईली uh, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा एक विद्या है संगीत एक विद्या है जिसको आपको सीखना पड़ेगा चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से बाल कृष्ण जी से बात करेंगे कि संगीत के साथ जुड़कर किस किस तरह की कि हम लोग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जहाँ से हमारा इनकम जनरेट हो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात करें बालकृष्ण जी से जो म्यूज़िक टीचर हैं काफ़ी अच्छी वो उनके पास ये आर्ट हैं गाते भी हैं और बजाते भी हैं तो मैं चाहूँगा कि इसमें संगीत की दुनिया में हमारा करियर के लिए क्या क्या ऑप्शन है कैसे कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं देखिए रमेश जी जब भी हम संगीत सीखने तो आपको टेंथ तक तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी एक तो पहला मायना पढ़ना ही पड़ेगा तो किसी भी आर्ट को जाने के जाने लिए। के लिए आपको सबसे पहले टेंथ करना पड़ेगा उसके बाद जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है संगीत माध्यम कराया जाता है वो टेंथ के पास का करवाया जाता है वहाँ सिक्सटी सीट है आप अपना गवर्नमेंट मात्र चार सौ रूपये फीस में आप पूरा साल भर सीखते हैं गवर्नमेंट की फीस है ये चार सौ रूपये चार समथिंग फीस है मुझे जहाँ तक पता है और उसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है और उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं ऐसा नहीं इलेवंथ पढ़िए आप ट्वेल्थ पढ़िए ग्रेजुएशन कीजिए लेकिन मिनिमम टेंथ बहुत जरूरी है लेकिन टेंथ जरूरी है उसके बाद आप उसे डिप्लोमा कोर्स करिए म्यूजिक में और आपको इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है वो सब कुछ करते रहिए लेकिन अगर आपको शौक है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं मध्यम तीन साल का होता है उसके बाद तीन साल बिशारत दो साल निपुण आप संग बिशारत करते हैं आपको जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब जो के है वहाँ आपको नवोदय है के आपको बिशारत करने के बाद जॉब मिल सकती है अगर आप मेहनत करें तो जॉब के बहुत आसार हैं हर साल में 100 से 150 नहीं वो गवर्नमेंट का कॉलेज है मात्र तो आपको रहने की व्यवस्था तो आप बाहर करिए लेकिन अगर आपको संगीत थोड़ा बहुत अच्छा आने लगा एक डेढ़ साल में बाहर बहुत सारे ऑप्शन है सिंगिंग में चले जाइए वहाँ कंपनी ज पार्टी जो है बहुत तो आपको पर डे आई थिंक कि हंड्रेड वन थाउजेंड रुपये पर डे कमा सकते हैं आप लोग अच्छा, अगर अच्छा, मेहनत की है तो हुँ, हुँ, हुँ. और वहीं जो आपके गुरु जी हैं जिनसे आप सीख रहे हैं वो आपको इतने रास्ते बता देंगे आप खुद कहेंगे कि संगीत में कैरियर हमने सोचा ही नहीं कि बस गाने बजाने वा वाले नॉर्मल होते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि संगीत जिसको आगे जिसने साधना कर ली लोग आपको पूछेंगे कि मैं खुद जानता हूँ मेरे को जब मैं जैसे मैं सोचता हूँ अपने आप को तो मेरे पास तीन तीन ऑप्शन अपने साथ में होते हैं कि मुझे कहाँ जाना है संगीत के लिए बुलाया जाता है तो मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हर साल यही होता है मेरे साथ तो ऑप्शन बहुत हैं आज मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही प्राइवेट ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल सी है भारत में कम से कम पचास हज़ार सी स्कूल हैं तो पचास हज़ार में से क्या हमारी इतनी तो योग्यता होगी कि हम दस में काम कर पाएंगे पूरी ज़िंदगी एक स्कूल में अगर पाँच साल भी हम जॉब करते हैं तो पचास साल दस स्कूल काफ़ी है हमारे लिए तो काफ़ी ऑप्शन है और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ तक कि रेजिडेंस वगैरह है फूडिंग लॉजिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम संगीत में कैरियर नहीं कर सकते बस मेहनत की जरूरत है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी इस वक्त अगर सुन रहे हैं और कई बच्चों के अंदर एक अंदर से मन में रहता है कि मुझे संगीत में कुछ करना है गीत गाना है या कुछ बजाना है तो इस तरह की जो आपके अंदर इच्छा है तो इसको बना के रखिए और इसके लिए थोड़ा वक्त ज़रूर दीजिए कई बार होता है कि माता पिता का प्रेशर होता है या फिर फैमिली की बातें होती हैं तो इससे हमको जो है ना क्लियरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपके अंदर आर्ट है कला है तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं एक अच्छी बात है आपको अगर संगीत आता है तो आप किसी चीज़ को पढ़ तो आपके लिए बहुत जल्दी सहूलियत मतलब एकदम हो जाएगी क्योंकि संगीत साधना है साधना की है आपने तो आपका जो पावर है माइंड पावर है किसी को लर्न करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप मान लो इंजीनियरिंग करना कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि आपको मेडिटेशन आता है साधना करना आता है संगीत साधना है। बिना साधना के म्यूजिक नहीं आएगा तो जरूर नहीं कि हम संगीत को प्रोफेशनल बनाएं अगर नहीं बनाना आपको संगीत सीखना है तो उसे अच्छे से सीखिए तो और सब्जेक्ट के लिए आपको बेनिफिटेड होगा क्योंकि संगीत कहते हैं कि संगीत एक डॉक्टरी का काम करती है मनोविज्ञान है पूरा चिकित्सा है संगीत से पहले बहुत सारे इलाज कर दिए जाते थे मेंटली जितने भी इलाज होते थे पहले म्यूजिक से ही किया जाते थे तो बहुत मतलब संगीत छोटा नहीं है जैसे हम कह सकते हैं नॉर्मल आज ले लेते हैं कि क्या संगीत कुछ नहीं लेकिन मैं कहूँगा कि संगीत बहुत अच्छी चीज है जिसने आ समझ लो वो समाज से ऊपर उठ गया मतलब वो डिफरेंट टाइप का पर्सन है हर जगह बहुत सम्मान है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये संगीत जो है बहुत ही अहमियत देता है एक विद्या है बहुत बड़ी विद्या है जहां से बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं इसलिए वर्तमान समय में हमने एजुकेशन को जिस तरह का जो बिज़नेस टाइप का जो हमारा माहौल बन गया है उसके कारण इन चीज़ों को हम लोग उतना तवज्जु नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण हम इन चीज़ों के बारे में इतनी समझ नहीं रखते हैं लेकिन एक्चुअली में संगीत जो है एक विद्या है जहाँ पर हम लोग अपने आप को अपने आप को जान पाते हैं और अपने आप को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं हमारे अंदर सारे ही गुण आ जाते हैं और हम हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से बहुत ही सुंदर ढंग से समझ पाते हैं इवन आज भी कई बार आर्टिकल्स निकलते हैं म्यूज़िक के साथ में कि किस तरह का जो म्यूज़िक है वो किस तरह का प्लीजेंटनेस मन को शांति देता है या आनंद देता है क्योंकि देखिए ना कई बार हम लोग जो है स्ट्रेस में होते हैं या फिर बहुत परेशान हो जाते हैं तो अगर कोई हल्का सा अच्छा म्यूज़िक हम लोग सुन लेते तो हमारा मूड या हमारा जो विचार हैं वो बदलने लग जाते हैं और तुरंत बदल जाते हैं तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये ये चीज़ें सुनने से मुझे अच्छा लगा तो ये प्रैक्टिकल है क्योंकि आज कल देखिए कि किसी भी व्यक्ति को गीत सुनना अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई नहीं बोलेगा सबको कहीं ना कहीं जो, कही तो नहीं तो नहीं तो कही जो है, है। गीत संगीत से जुड़ना उसका जो है आंतरिक भाव है तो इतनी बड़ी चीज़ है उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं है ना तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि चलिए इसके लिए हमको किस तरह की जो हमारी सोच या दिनचर्या कैसे होना चाहिए इन चीज़ों को सीखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वोकल सीखना चाह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कोई भी चीज़ तो सबसे पहले आपको अपना सुबह का उठने का समय चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कहा जाता है कि भोर जो है सुबह का जो समय होता है वो संगीत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एकदम शांति होती है और हम जो अपने स्वर हैं ब्रह्म है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी एक स्वर का समूह चलता रहता है वो नाद लेकिन हम सुन नहीं पाते तो उसके लिए अगर आप शांति में बैठेंगे और फिर उसे सुनेंगे तो आपके लिए बहुत मेडिटेशन का कार्य करेगी साथ में और फिर आप उसमें जो संगीत सीखेंगे वो आपको 90 परसेंट आ जाएगा जैसा भी आप उसके बाद रियाज की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सुबह मॉर्निंग में साढ़े चार से पाँच के बीच अगर रियाज किया है उठ के आधा घंटे काफ़ी है लेकिन तो वो आपको पूरे दिन मेहनत करने जरूरत नहीं है चाहे आप दिन भर मेहनत करते रहिए या सुबह आधा घंटे कर लीजिए इक्वल बैलेंस में आएगी तो सुबह का समय इसके लिए बहुत अच्छा है जहाँ भी सीखें सीखते रहिए लेकिन रियाज को पहले सुबह कर लीजिए जो भी सिखाए उसका सुबह तो दो घंटे की जरूरत नहीं है केवल आधा घंटा अच्छा? दो घंटे के लिए तो फिर वो दो घंटा जैसा लंबा दो घंटे के लिए तो आप फिर ऐसे समझिए अगर आप दो घंटे रियाज करने लगे तो आई प्रोमिस की आप इंटरनेशनल सिंगर हो जाएंगे नेशनली नहीं अच्छा तक आपकी पहुँच होगी अगर आपने दो घंटे मॉर्निंग रियली में रियाज कर लिया तो क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मेरे युवा साथी अगर आप सुन रहे हैं तो संगीत के साथ आपका अगर लगाव है तो ज़रूर दो घंटा आप सवेरे का प्रैक्टिस कीजिए नेशनल या इंटरनेशनल सिंगर आप बनेंगे ये बालकृष्ण जी खुद बता रहे हैं तो ज़रूर दो घंटा पूरे चौबीस घंटे आपके पास हैं अगर आप अपने लिए समय देना चाहते हैं तो दो घंटा बहुत ही कम है चौबीस घंटे के बीच में तो आप अगर दो घंटा दे सकते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मेरे लिए नहीं अपने लिए और पूरे समाज के लिए आप इस टेक्निक को ये टिप्स हैं ये एक बहुत बड़ा आ, जो कहते हैं क्लू है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक शॉर्टकट की जैसे हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो वैसे ये शॉर्टकट की है कि दो घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छी तरह से अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे अब बहुत ही अच्छा अपने आप को प्रजेंट कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा ये हुआ रियाइज़ के बारे में और किन बातों का ध्यान रखना है हमको एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना मैं तो यही कहूंगा कि जिस भी गुरु के पास सीखने जा रहे हैं अगर आपने संगीत मैंने कहा ना कि संगीत एक गुरु शिष्ट परंपरा है आप गुरु जी का सम्मान करिए हो सकता है वो आपको एक महीने बुलाने तक आपको कुछ ना सिखाए तो बौरीयत महसूस क्योंकि वो आपको परख रहे हैं कि तुम जो संगीत हमसे ले रहे हो जो सीखना चाह रहे हो क्या तुम तो उसके काबिल भी हो क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति संगीत सिखाएगा तो जो सीखा है वो साधक है खुद ने साधना की उसके बाद वो आपको सिखा पा रहा है ऐसा तो नहीं है कि हिंदी या मैथ या इंग्लिस कोई भी पढ़ा दे उठाकर मम्मी ने पढ़ाना शुरू कर दिया पापा ने या पा, मम्मी पापा ने या चलो पड़ोसी को आप संगीत को पढ़ लीजिए पड़ोसी नहीं बताएगा कोई नहीं बताया क्योंकि संगीत हर किसी को नहीं आएगा नहीं, संगीत नहीं, के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी तो जो गुरु होंगे वो आपको महीने बीस दिन पंद्रह दिन तो बुला के नॉर्मल बैठा के क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर पैसेंस है या नहीं जिस चीज़ को आप सीखना चाह रहे हो जिस साधना को लेना चाह रहे हो वो आपके अंदर आने लायक है या नहीं तो आप ऐसा नहीं करेगी कि बोर हो जाएं कि 10-15 दिन अरे सर तो कुछ नहीं सिखा रहे वैसे ही टाइम पास कर रहे नहीं ऐसा नहीं है वो आपको परख रहे हैं और जिस दिन आप उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपको दस दिनों बहुत कुछ आ जाएगा hmm. क्योंकि वो आपको परख रहे हैं उनको पता है इसको क्या सिखाना है फिर लायक है या नहीं तो आप पहले लायक बनिए संगीत के उसके बाद गुरु जी के पास रहिए वह आपको अगर अच्छे करूं जी तो मैं कह रहा हूं कि एक दो महीने में आपको काफ़ी होता आगे तक पहुंचा देंगे आप ख़ुद को मजा आने लगेगा क्योंकि संगीत में खुद को डूबना पड़ेगा तब जाके आप सामने वाले को डूबो सकोगे वरना सामने वाले को नहीं डूबो पाओगे <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ, मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त खास इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो करियर के आ, व्यू से सुनते हैं तो और एक बात मैं पूछना चाहूँगा अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या है कि किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं ऐसा फील्ड के माध्यम से इन कहने की आप पहले संगीत सीखी उसके बाद जैसे आप मान लो इंस्ट्रूमेंट सीखा हाँ, तबला सीखा नहीं संगीत माना वोकल सीखने के बाद फिर इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं नहीं वोकल अगर सीख रहे तो अपने आप आता रहेगा आपको वोकल के साथ एक खासियत है अच्छा सिर्फ मेन वोकल वोकल पे हाँ, अगर वोकल हाँ, हम काम करते हैं, हैं तो अपने आपको बजाना गाओगे तो बजाओगे भी ना तो सरगम तो सिखाई जाएगी तो हाँ। आपको नोटेशन ऑटोमेटिक याद होता रहेगा तो आप गा रहे हो तो जैसे ही बजेगा वो अच्छा, तो की बोर्ड वगैरह तो आप नॉर्मल सीख सकते हैं इस तरह से हाँ, हाँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आएगी और फिर जिस ग्रुप के पास आप रह रहे तो लग, उनको अपने आप ही दो चीज़ें बैठने सामने मिलें क्योंकि संगीत संगी सब सीखोगे तो केवल ऐसा नहीं कि आप हारमोनियम तबला ही सिखाया जाएगा नहीं आपको गाना सिखाया जाएगा हारमोनियम सिखाया जाएगा तबला गिटार सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छा हाँ क्योंकि जो गुरु होते हैं ना जैसे मैं खुद हूँ मुझे गिटार भी आता है तबला भी आता है हारमोनिया आता, आता है कॉन्गो आता है भी अच्छा। इत्मेंट, जैसे इत्मेंट पर वो बच जाएगा अच्छा, जा, जा, जा, जा। तो ऐसा कुछ नहीं है की नहीं बचा सकते हाँ। तो मैंने कहा ना की आपको बस मेहनत की जरूरत है ऑटोमेटिक आएंगे एक चीज को साधना है बाकी सब ऑटोमेटिक सत्यो चाहिए तो सब सदे बस तो आप एक चीज पर मेहनत करिए कई बार क्या होता है बच्चे जाते हैं सीखने गिटार के माध्यम से जाते हैं गिटार सीखना है चलो पहुंच गए गिटार लेके लेकिन सामने वाले तो बच्चा बांसुरी अच्छी बजा रहा है तो उसका मन गिटार सड़ जाएगा फिर वो बांसुरी तरफ जाएगा तो मैं कहूंगा ये कि जिस चीज को आप सीखना चाहते हो उसको साध लीजिए ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप आने लगी तो मेरे थीज़ थीज़ से वोकल, है, वोकल से शुरू कर लेकल हाँ, तो सारी सारी संगीत वोकल इंस्ट्रूमेंट दोनों से होता है, तीसरा डांस भी है लेकिन नाइनटी नाइन परसेंट स्टूडेंट जो है वो क्योंकि वोकल, वोकल के माध्यम से हम दो तीन चीजें ऑटोमेटिक कर लेते हैं मान लो हमने डांस सीखा तो हम गा नहीं सकते है बजा भी नहीं पाएंगे लेकिन अगर हमने वोकल सीखा तो हम बजा सकते हैं गा सकते हैं और अच्छा हो तो डांस भी कर सकते हैं संगीत के साथ तो वोकल इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वोल बहुत बहुत वोकल इंपोर्टेंट पार्ट है म्यूजिक का चलिए मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें जो संगीत में आगे बढ़ने के लिए जो टिप्स हैं वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और एक बात बताइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनाइए आपके साथ में जिन्होंने संगीत सीखा है और आपको किस किस तरह का अपॉर्चुनिटीज मिला था या किसी और दोस्त के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनाइए कि वो अब कहाँ पर हैं कितना इनकम कर रहा है और कैसा उसका परफॉर्मेंस है मेरे साथ के जितने भी वो सब पी कर रहे हैं डेट टाइम अच्छा वर्तमान समय पी एच कर रहे हैं लास्ट ईयर उनका तीन साल पी एच हो जाएगी मेरे साथ वाले और कुछ ऐसे हैं जो बाहर विदेशों में भी हैं इस वक्त दो तो जो दोस्त हैं वो फॉरेन डेनमार्क में दोनों टीचर हैं अच्छा। एक दोस्त है मेरा जो दुबई के अंदर है वो भी म्यूजिक टीचर है दो तीन पीएचडी कर रहे हैं अभी बाकी गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो गई मुझे भी नहीं पता वो क्या कर रही है <laughs> लेकिन इस तरह से है और बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं जो पी कर रहे हैं वो रोज के आई थिंक फिफ्टीन टू थाउजेंड समिंग कमा रहे हैं उनका रोज का वर्क है उनका कुछ लोग मतलब उन्होंने ग्रुप बना रखा है तो इवेंट जन जनरेट होते हैं जहाँ भी है, तो टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड पर नाइट लेते हैं तो इस तरह से इवेंट का जो है जयपुर या मतलब बड़ी सिटी में जो है इवेंट होता ही रहता है हाँ, महीने तो पाँच तो सात बार हो जाता है अगर हम फाइव थाउजेंड पर इवेंट कमा रहे हैं दस इवेंट कर लिए तो पचास कम नहीं होते सैलरी से महीने के लिए पचास हज़ार तीन है केवल आपको तीन घंटे गाना है दो घंटे गाना है बस कुछ नहीं करना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अपॉर्चुनिटी बस मेहनत की और साधना की जरूरत है चलिए बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जिन चीज़ों को बताना चाहिए था मैं वो करियर ऑप्शन के करियर बनाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को देख समझकर हमने आपके पास रखा है तो संगीत के साथ कैसे अपना करियर बना सकते हैं वो आज बालकृष्ण जी ने आपको बताया है और मुझे लगता है कि संगीत एक साथना है इसे एक आ, आ, वो नोटिफिकेशन मत रखिए मन में कि मुझे कमाना है इसलिए सीखना है आपको सीखना है ये सोच के अगर आप सीखते हैं तो मेरे ख़्याल से जल्दी चीज़ें ये आपके पास आ जाएंगी क्योंकि क्योंकि हमारे जीवन में जो है हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं या किस सोच को लेके काम करते हैं वो बहुत मायने रखता है इसलिए कहते हैं कि आपका जैसा रवैया आपकी जैसी सोच होगी वैसे आपको प्राप्तियां होगी तो अगर आप कमाने के नज़रिया से किसी चीज़ को सीखते हैं तो गलत हो जाएगा लेकिन आप साधना के रूप में किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो वो आपके लिए पूरी तरह से वो आपके लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट हो जाएगा तो थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है और एक कहीं मैंने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ हंड्रेड परसेंट आपको नहीं देता है लेकिन आपका दृष्टिकोण आपका एटीट्यूड आपकी विचारधारा अगर सही है तो वो हंड्रेड परसेंट आपको रिजल्ट देता है तो ये बहुत ज़रूरी है संगीत में भी आ, साधना के रूप में विद्या के रूप में अगर उसको हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो आपको बहुत लाइफटाइम तक मदद करेगा तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि हर चीज़ें जो है उस बिजनेस के रूप में नहीं जाता है तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर हो कॉन्फिडेंट उसके अंदर हो आपका पूरा आत्मविश्वास के साथ उस विद्या को सीखिए गुरु में पूरा विश्वास रखिए और फिर देखिए कि कैसा आपके पास वो चीज़ें आने लगती हैं तो चलिए बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही अच्छी बात बताई करियर इन म्यूज़िक <laughs> तो बहुत ही अच्छा है एंड मैं जाते जाते कहूँगा कि हमारे जो दोस्त युवा साथी अभी सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज जरूर दे आप अपनी तरफ़ से अगर संगीत सीखना है तो साधना करो मेहनत करो रिज़ल्ट की चिंता मत करो क्योंकि आपने अगर मेहनत कर ली तो उसके बाद जो सोच रहे हैं ना आपके मेरे पास गाड़ी हो बंगला हो मैं कह रहा हूँ बिना पूछे सब चीजें ऑटोमेटिक आने लगेगी आप कहेंगे ये हो क्या रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं कोई बड़ा नहीं था मैं जीरो से था लेकिन आज मैं बहुत आगे हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है नहीं। नहीं। तो मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है मैंने साधना की अब सब कुछ आ रहा है तो बस मैं यही कहूँगा केवल किसी भी चीज़ को करो चाहे कुछ भी करो उसमें मेहनत करो साधना करो उसको एकाग्र हो कार्य करो उसके बाद देखिए आपको सब तरह से घूमने लगेगी सब कुछ आने लगेगा आप सोचना नहीं है आपको सोचने की जरूरत नहीं है फिर वो ऑटोमेटिक आएगा तो बस मेहनत और साधना शरीब कृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जाते जाते यही कहूँगा मेरे युवा साथियों को कि आप सभी अच्छी तरह से अपने लाइफ में पढ़ाई जरूर करें दसवीं बारहवीं जरूर कम्प्लीट करें संगीत में इच्छा है किसी भी आर्ट को सीखना है टेंथ के बाद उन सारी आर्ट के ऊपर आप मास्टरी कर सकते हैं क्योंकि बिना पढ़ाई के आप किसी भी जगह पे सही ढंग से ठीक नहीं पाएंगे तो दसवीं तक आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए और उसके बाद जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है म्यूज़िक यूनिवर्सिटी वहाँ पर आप चार रुपया पूरे साल का देकर जो है इस संगीत को सीख सकते हैं तो धीरे धीरे जो है आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लाइफ में कोई भी प्रोफेशन चाहे म्यूज़िक हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे टेक्निकल कोई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए पूरे लगन से सीखिए कंप्लीट कीजिए कोर्स को और उसके बाद फील्ड में जाइए तो आपका जो है मान और सम्मान होगा बिना कंप्लीट किए हुए किसी भी चीज़ को आप कहीं भी जाते हैं तो अधूरापन रहता है आपके मन में और वो अधूरापन सब जगह आपको दिखाई देगा इसीलिए आप पूरे अपने प्रोफेशन का जो भी कोर्सेज़ है उसको कंप्लीट कीजिए फिर आप कंप्लीट होकर जब जाते हैं तो सब जगह आपको संपूर्णता मिलती है कम्प्लीटनेस आपको मिलेगा तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें करियर अच्छा बनाए और अपने घर और परिवार को और समाज को कुछ दे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बालकृष्ण जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो is impossible everything is possible nothing is impossible everything is possible apni haathon ki lakeeron par kabhi vishwas mat karna kyunki taqdeer to unki bhi hoti hai jinke haath nahi hote जिन्हें अपने आप पर विश्वास है उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं क्योंकि इंपॉसिबल खुद हमें कहता है आई एम पॉसिबल तो बोलिए मेरे साथ इंपॉसिबल मींस आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल अरे मुश्किल हैं आग तू सोना बन जा कामियों में थप कर भी तू और निखर जा मुश्किल हैं आग तू सोना बन जा नाकामियों में थप कर भी तू और निखर जा लक्ष्य की राहें कठिन हो तू मत रुकना सक्सेस की मंजिल तुम बस चलना होंगे तेरे बारे न्यारे आ स्नेह के पास तू प्यारे होंगे तेरे बारे न्यारे आ स्नेह के पास तू प्यारे नामुम को मार द ठोकर नामुम को मार द ठोकर फूटेंगे खुशियों कृपन Nothing is impossible everything is possible nothing is impossible everything is possible nothing is impossible everything is possible nothing is impossible everything is possible Everything is possible everything is possible